भूल भटक जाता हूं मैं तेरी टेढ़ी-मेढ़ी गलियों में खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंगरलियों में मैं तो हूं एक हिस्सा तेरा मैं तो हूं एक हिस्सा तेरा मुझ में भी है हिस्सा तेरा अब तो जो भी कर मेरा सब तेरे हवा dia veer keerdas veera ho veer